ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं इस अधिकरण के आठ सूत्रों में से सभी सूत्रों का विचार भाष्य में हो गया है लगभग अंतिम सूत्र का अर्थ भी भाष्कर भगवान कर चुके हैं इन आठ सूत्रों में से पहले पांच सूत्रों से इस अधिकरण का सिद्धांत बतायान ब्रह्म गमयती इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ पर है कि अपर ब्रह्म है यह संशय था सिद्धांत बताया गया पांच सूत्रों से मानव पुरुष के द्वारा उपासकों को प्राप्त कराया जा रहा है जो ब्रह्म है, वह अपर ब्रह्म है कार्य ब्रह्म है कार्यम बादरी ही अश्य गति इत्यादि पांच सूत्रों से बताया गया और परम जयमिनी जयमिनी मुख्यत्वात् इत्यादि अंतिम तीन सूत्रों से पूरो पक्ष को बताया आचार्य बादरी जी मानते हैं उस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म आचार्य जयमिनी जी मानते हैं कि उस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ परब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म शब्द का मुख्य अर्थ परब्रह्म ही होता है और दर्शनाच इससे एक भी बताया तयोर्धमायन अमृतत्व इसके द्वारा बताया गया अमृतत्व यानी अविनाशी पर ब्रह्म शब्द का अर्थ मानने पर उपपन्न होता है गंतव्य में अमृतत्व तो बताया जा रहा है और कार्य तो अमृत यानी अविनाशी नहीं होता कार्य में विनाशित्व है और तयोर्धायन अमृतत्व तो यह श्रुति बता रही है अविनाशित्व को गंतव्य में इसलिए गंतव्य में अविनाशित्व इस श्रुति के द्वारा प्रदर्शित अन्यथा अनुपत् ये ज्ञापन होगा कि गंतव्य परब्रह्म है तभी अविनाशी इस वाक्य के द्वारा बताया गया उपन्न होगा और तयर्धमायन अमृतत्व यह श्रुति परब्रह्म के प्रकरण में भी आई हैं, कठोप में। है कठोपनिषद में अन्यत्र धर्मात इत्यादि से पर का प्रकरण कठोपनिषद में प्रारंभ हुआ और उसी प्रकरण में वो प्रकरण चलता है अंतिम तक कठोपनिषद के उपसंहार तक और वहां बताया गया है तयोर्धमायन अमृतत्व ये, ये वाक्य इसका अर्थ है कि परब्रह्म के प्रकरण में पठित यह वाक्य परब्रह्म की प्राप्ति गतिपूर्वक बता रहा है उसमें गंतव्य तो उत्पन्न होगा नहीं तो वहां परब्रह्म के प्रकरण में पाठ का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और प्रजापते सभा वेशम प्रपद्य यह वाक्य सिद्धांति कहते हैं कार्य ब्रह्म की प्राप्ति का संकल्प उपासक मृत्यु के समय करता है ये बताने वाला है प्रजापते सभा वेशम प्रपद्य लेकिन जयविंद जी ने कहा कि नच कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि तो प्रजापते सभा वेशम प्रपद्ये यह वाक्य कार्य ब्रह्म प्राप्ति विषयक उपासक के संकल्प को बताने वाला नहीं है अपितु इस वाक्य में भी जो संकल्प बताया गया है वह परब्रह्म विषयक ही मानना चाहिए क्योंकि यह वाक्य जिस प्रकरण में आया उस प्रकरण का उपक्रम वाक्य परब्रह्म ब्रह्म विषयक है ओ भी उपक्रम वाक्य बताया गया आकाशो वै नाम नामूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद्रह्म इत्यादि वाक्य बता रहा है पर ब्रह्म को जन्माद तह इस सूत्र से जिस ब्रह्म का जगत जन्मादि कारणत्व लक्षण बताया गया उसी ब्रह्म को आकाशो व नाम नाम निर्वहिता इत्यादि उपक्रम वाक्य में बताया गया है इसलिए परब्रह्म से उपक्रम हुआ है जिस प्रकरण का उसी प्रकरण में आया हुआ जो वाक्य शेष है प्रजापते सभा वेशम यह कार्य ब्रह्म की प्राप्ति विषय संकल्प को बताने वाला नहीं होगा अभी तो प्रकृत ब्रह्म की प्राप्ति विषयक संकल्प मृत्यु के समय उपासक का होता है यह बताएगा इस अभिप्राय से अंतिम सूत्र आया था न चारे प्रतिपत्ति अभि संधि इत्यादि तो इन इस अधिकरण के आठ सूत्रों से दो पक्ष बताए गए ब्रह्म पदार्थ के विषय में इनमें से एक पूर्व पक्ष है एक सिद्धांत है उसमें सिद्धांत रहेगा प्रथम जो उपपत्ति आदि गंतव्य उपपत्ति आदि हेतु के द्वारा प्रतिपादित पक्ष है वो है सिद्धांत पक्ष वो है कार्य ब्रह्म विषय को और मुख्यत्वादि हेतुओं से जो ब्रह्म पदार्थ के विषय में एक पक्ष बताया गया वो है पूर्व पक्ष इसलिए कि गति गत्यु, गत्युपपपत् जो सिद्धांत पक्ष के साधक हेतु हैं वे पूर्व पक्ष के साधक हेतु को हेत्वाभाष बताने में समर्थ हैं और ये जो मुख्यत्वादि हेतु हैं यह गत्युपत्त्यादि हेतुओं में आभासत्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं होते हैं यह चर्चा बताई गई अभी तक के भाष्य में कि नहीं असत्य और जब ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण करना संभव ना हो तब भी मुख्यार्थ ग्रहण ही करना चाहिए ऐसा कोई पक नहीं है ज्ञापन करने वाला हेतु नहीं है ये बताया गया कि नहीं असत्यपि संभवे मुख्य सेवा अर्थ से ग्रहणमिता अब इसी के विषय में टीका में थोड़ा एक वाक्य छूटा है इसे देखिए यद्यपि एकदद्यम पंचापरंच ब्रह्म इत्यादि श्रुतिषु प्रयोग ब्रह्म शब्द उभयत्र रूढ़तया मुख्य एव तथापि पूर्णे परस्मिन् अवयवार्थस्य पूर्णेपरस्वयवास्थ्य निरतिशय्व लाभा मुख्य अपरब्रह्मणि इति मतव्य तो ये कह रहे हैं पूर्व ने कहा था कि ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ पर ब्रह्म है और कार्य ब्रह्म गौण अर्थ है औपचारिक अर्थ है ये जयमिनी जी का मानना था लेकिन ये बताया जा रहा है यद्यपि इत्यादि शब्द से कि प्रश्नोपनिषद में आचार्य पिपलाद जी ने अपने पास आए हुए ब्रह्म जिज्ञासु सत्य काम को हे सत्य काम ऐसा संबोधित करके उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए दोनों के लिए सामान्य रूप से ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है परब्रह्म के लिए भी अपरब्रह्म के लिए भी आचार्य पिपलाद जी के प्रति प्रश्न है सत्य काम का कि जो जीवन पर्यंत ओंकार की त्रिमात्र ओंकार की उपासना करता है ओंकार की उपासना करता है उसे कौन से ब्रह्म की प्राप्ति होगी ओंकार उपासक को तो आचार्य पिपला जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि हे सत्यकाम ये तदवय यानी हे काम, ओंकार उपासक इसी ब्रह्म को प्राप्त करता है एक ब्रह्म यही ब्रह्म उसे प्राप्त होता है तो एक तीस सर्वनाम से ग्राह्य ब्रह्म कौन तो कहा परंच अपरंच ब्रह्म वो परब्रह्म को भी प्राप्त करता अपरब्रह्म को भी प्राप्त करता है तो यहाँ ब्रह्मशब का प्रयोग सामान्य रूप से दोनों के लिए है तो दोनों भी ब्रह्म शब्द के अर्थ है तो इत्यादि श्रुतिषु प्रयोग सामयात ब्रह्मशब्द उभयत्र रूढ़तया मुख्य एवं तो ब्रह्मशब्द तो उभयत्र पर ब्रह्म तथा अपर दोनों में रूढ़ मुख्य मुख्यतया शक्ति संबंध से ही प्रवृत्त होता है रूढ़ कहते हैं प्रसिद्ध को प्रसिद्ध कहते हैं जो शब्द आ, श, शब्द की शक्ति से युक्त अर्थ में माना जाता है शब्द को रूढ़ तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि उभयत्र रूढ़ रूढ़तया प्रसिद्धतया शक्ति संबंध को लेकर के ही परब्रह्म अपरब्रह्म दोनों में भी प्रवृत्त होने के कारण मुख्य एवं उभयत्र मुख्य एवं यद्यपि दोनों मुख्य हैं तथापि तो भी यहाँ जयमिनी जी ने परब्रह्म को ही ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ बताया और कह रहे हैं अमुख्य है अपर ब्रह्म कार्य ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अमुख्यार्थ है मुख्यार्थ नहीं है तो वो किस अभिप्राय से कह रहे हैं फिर आचार्य पिपला जी ने तो सामान्य रूप से दोनों को भी मुख्य ही माना है ब्रह्म शब्द के अर्थ के रूप में तो जयमिनी जी का क्या अभिप्राय है अपर ब्रह्म को अमुख्य कहने में और पर ब्रह्म को ही ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ कहने में तो उस अभिप्राय को तथा इत्यादि से स्पष्ट कर रहे हैं टीकाकार के अभिप्राय को कि पूर्णे परस्मिन अवयवार्थस्य महत्वस्य इति कियवा इति मंतव्य तो जो पूर्ण परब्रह्म है उसमें ब्रह्म शब्द का जो यौगिक अर्थ है वह भी घटता है रूढ़ अर्थ तो घटता ही है पर ब्रह्म में वो यौगिक अर्थ भी घटता है यौगिक अर्थ है प्रकृति प्रत्यय से प्रतियमान अर्थ उसे यौगिक अर्थ कहते हैं तो ब्रह्म शब्द में प्रकृति है वृद्धौ धातु हैं वृद्धि महान महत्ता को कहते हैं और प्रत्यय हुआ है मनिन तो ब्रहेरनो अच्छ एक सूत्र है पाणिनी जी का उससे हो जाता है बृंगी धातु है ना तो ये तो चला जाता है ब्रिंग धातु बचता है उसे मन इन प्रत्यय होता उसमें मन रहता है हल ब्रिंग में जो अनुस्वार दिख रहा है वो न है उस न को बृहेरण अच्छ ये सूत्र कहता है कि न के स्थान पर अदेश होगा तो ह और ब्र ब्री में जो री की मात्रा है ब में उन दोनों के बीच में जोड़ना है उसे हो जाता है अ न के स्थान पर तो ह और री के बीच वाला जो अनुस्वार है वो ना था उसे अ करेंगे तो बचेगा ब्री अ ह मन ऐसा एक कोर्णच यन होकर के बन जाता है रि के स्थान पर रेप होकर के ब्रह आगे मन है दोनों को जोड़ देते हैं ह भी हल है ना तो ह और म का संयोग हो गया तो ब्रह्मण ये नकारात्मक नकारांत शब्द बन जाता है ब्रह्मण इसमें ब्रह्म ब्रह इतनी प्रकृति है और मन धातु है दोनों से निकलने वाला अर्थ होता है निरतिशय महान महत्ता की चरम सीमा सा काष्ठा परागति श्रुति जो कहती हैं वो क्योंकि वहाँ पर संकोचक महत्ता में संकोचक कोई शब्द न होने से वहाँ लिया जाएगा संकोचक कोई उप न होने से निरति से महत्व रूप अर्थ और निरति से महत्व रूप अर्थ घटित होता है पर ब्रह्म में कार्य ब्रह्म तो त्रिपुटी से युक्त होने से अल्प हो जाएगा क्योंकि भूमा निरति से महान है भूमा और भूमा का लक्षण है यत्र नान्य पश्चिमी नान्य श्रृणती नान्य विजानात, विजानाती सब उमा और यश्य तद अल्पम वो अल्प है अल्प हैं महत्ता का विपरीत तो महत्ता का विपरीत जो अल्पत्व तो है वो कार्य ब्रह्मा में है वहाँ भेद दर्शन होने से और अद्वैत होने के कारण अद्वैत रूप होने से द्वितीय भेद दर्शन से रहित होने से त्रिपुटी से रहित होने से परब्रह्म है, एक होने से निरति से महान तो ब्रह्म शब्द का रूढ़ अर्थ यद्यपि परब्रह्म ब्रह्म और पर दोनों भी हैं लेकिन यौगिक अर्थ जो निरति से महान करके हैं वह परब्रह्म में घटता है इसलिए कहा जा रहा है परब्रह्म को मुख्य और अपर ब्रह्म को अख्य ये यह यहाँ पर कहते हैं कि तथापि पूर्णे परस्मिन अवयव अर्थस्य से महत्वस्य महत्व का अर्थ यानी प्रकृति प्रत्येका अर्थ अवयव से लेना ब्रह्म शब्द के जो अवयव है तो ब्रह्म शब्द में दो अवयव हैं एक प्रकृति बृह धातु और मन प्रत्यय मन इनका मन रहता है तो ये जो दो अवयव हैं इनका अर्थ निरति से महत्व होता है ये अवयव अर्थ है वह परब्रह्म अपरब्रह्म में से परब्रह्म में समन्वित होता है इसलिए ब्रह्म शब्द का मुख्याार्थ परब्रह्म को माना जा रहा है तो अवयवर्थ से निरतिश महत्व से पूर्ण लाभा और अपर ब्रह्मणी इति अंगीकृतम तो अपर ब्रह्म में उसका लाभ नहीं हो रहा है लाभ हो रहा है पर ब्रह्म में इसलिए अपर ब्रह्म को अपर ब्रह्म में ब्रह्मशब्द अमुख्य है ऐसा माना गया स्वीकार किया गया जयमिनी जी ने इसी अभिप्राय को लेकर के परम मुख्य लिखा है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है करने। ये टीका कारण है ये, गया नहीं ये करने। हाँ तो नहीं असती अपि संभवे मुख्य सेव अर्थ से ग्रहणम ये कच्चित विद्यते ये यहाँ पर कहा और इसका अर्थ करते हुए ये टीका में पहला वाक्य लिखा गया ठीक है और दूसरा वाक्य जो है उसमें यद्यपि करके ये भी कहा गया हाँ टीका कारण है यानी जयमिनी जी भी तो अंतिम में विद्वान हैं उनको जगह जगह भाष्कर भगवान परम ऋषि शब्द से कहते हैं आदर्श लिखते हैं सीधे के शिष्य हैं तो उन्होंने किस अभिप्राय को लेकर के वो किया परम परम शब्द का पर परब्रह्म ही ब्रह्म शब्द का मुख्यार्थ है अपर ब्रह्म अमुख्य है ब्रह्म शब्द का अमुख्य अर्थ है यह किस अभिप्राय से उनका कथन है हाँ, तो उनका अभिप्राय जयमिनी जी का टीकाकार ने प्रकट किया है अब पर विद्या प्रकरणे चत स्तु स्तुत्यर्थ इत्यादि जो भाष्यवाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका में है यदम कठवल्लीषु प्रकरणबला गति पर इति तत्र आह परेति तो जो कठोप में प्रकरण बल के सामर्थ्य से परब्रह्म की प्राप्ति भी गतिपूर्वक होगी ये कहा गया था द्वितीय तेरहवे सूत्र में दर्शनाच्य में जो कहा था उसके विषय में कह रहे हैं कि यद उत्तम कठवल्लिस प्रकरण बलात् गति पर विषया पर परब्रह्म में ही गंतव्यत्व है गतिपूर्वक प्राप्ति पर की होती है ये आ, वल्ली के प्रकरण से सिद्ध होता है ये जो कहा था उसके विषय में कहते हैं कि तत्र आह इसके विषय में हमारा ये कथन है सिद्धांतियों का कि पर विद्या प्रकरणे भी इसका तो सिद्धांती अपलाप नहीं कर सकते ना कि कठोपनिषद कठोपनिषद में अमृतत्वम अमृतत्व ये वाक्य है नहीं ऐसा नहीं कहा जा कह सकते जब पाठ है तो प्रत्यक्ष श्रुति है वो मानना पड़ेगा कठोपनिषद में ये गति बताने वाली श्रुति है और एक ही प्रकरण भी है वो अन्यत्र से लेकर के उपनिषद के समाप्ति तक ये भी मानना पड़ेगा तो फिर प्रकरण सामर्थ्यात मानना पड़ेगा प्रकृत जो परब्रह्म ब्रह्म है उसकी प्राप्ति गतिपूर्वक होती है उसे प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक में जाना पड़ेगा और वहां पर उसकी प्राप्ति होगी ये मानेंगे तभी वो पाठ सार्थक दिखता है ये जयमेन जी ने कहा था तो उनके इस कथन को तो बताएंगे अन्यथा सिद्ध ये पाठ अन्यथा सिद्ध है उस पाठ की आपको किसी न किसी प्रकार से उपपत्ति बतानी है सिद्धि बतानी है पर की प्राप्ति बिना गति के भी होती है बिना गति के ही होती है गति की आवश्यकता नहीं है पर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ये मानने पर भी तयोर्मा अमृतत्व ये यह पाठ परब्रह्म के प्रकरण में उपपन्न होता है बिना गति के ही परब्रह्म की प्राप्ति मानने पर भी तो आवश्यकता नहीं है पर ब्रह्म की प्राप्ति गतिपूर्वक होती है इसे मानने की इसलिए परब्रह्म गंतव्य होगा ये सिद्ध नहीं होगा ये इस वाक्य से सिद्धांतिकार हैं और फिर पाठ कैसे सार्थक होगा तो बताएंगे कि परब्रह्म ब्रह्म पराविद्या की स्तुति करने के लिए परा विद्या है परब्रह्म विषयनी विद्या जो यमराज जी ने नचिकेता को ज्ञान दिया वह परविद्या विद्या और वह उस परविद्या की विद्या का जो फल है परब्रह्म की प्राप्ति उसके लिए प्रसिद्ध जो तीन मार्ग हैं। उनमें से एक भी मार्ग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है सबसे उत्कृष्ट मार्ग है उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने वाला अर्चिरादि मार्ग उस उसकी भी आवश्यकता नहीं है वो शरीर छूटते ही अपने आप ही वो तो स्वरूप है स्वरूपावस्थान है हो जाता है और ये गति की चर्चा वो विद्या विषयक होने पर भी अपर विद्या विषयक होने पर भी पर विद्या के प्रकरण में पर विद्या की स्तुति के उद्देश्य की गई है वह अर्थवाद माना जाएगा स्तुति वाक्य माना जाएगा ये सिद्धांतिकार है पर विद्या की स्तुति के लिए अपर विद्या विषयक जो गति गतिश्रुति है उसका पाठ है अन्यथा सिद्ध हुआ पर ब्रह्म को गंतव्य माने बिना भी, भी उपपन्न हुआ ये कहा जा रहा है इसलिए कहते हैं कि तत्र आह तो भाष्य में देखिए पर विद्या प्रकरण भी विद्यांतर आश्रय गति कीतन उपपद्यते विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवंती तो कहते आ, पर विद्या प्रकरण भी तो ब्रह्म परब्रह्म के प्रकरण में भी अपर ब्रह्म अपर विद्या विषयक जो गतिश्रुति है तयोर्धमयन अमृतत्व ये यह इसका पाठ परा विद्या की स्तुति के लिए है स्तुति हुई तो कहीं जाए बिना मिलेगा अपने तो जाना पड़ेगा करते। नहीं वो जाना पड़ेगा ये आ, नहीं कह रहे हैं ये भी नहीं कह रहे हैं हाँ उसका शब्द का अर्थ वो निकल रहा है लेकिन पर को प्राप्त करता है ऊपर जाकर के ये नहीं कह रहे हैं ये कह रहे हैं है कि परा विद्या ऐसी है जो बिना गति के ही प्राप्त हो रही है उसका फल ऐसा निरति से आनंद है कि गति पूर्वक प्राप्त होता है जो आनंद ब्रह्मलोक में वह आनंद भी इसी में समा जाता है इसके सामने तुच्छ है वह अपर विद्या का फल अपने में अपने फल में समाई हुई परा विद्या वो महान है अपरा विद्या में यानी अपर ब्रह्म उपासना में पर ब्रह्म की परब्रह्म विद्या का जो फल है वो नहीं समाया हुआ लेकिन पराविद्या में संसार के सभी यावान अर्थ उदपाने सर्वोत्तोद के अनुसार परा विद्या के फल में संसार के जितने भी साधन हैं उन सब साधनों का फल समाया हुआ है उसमें सबसे जितने भी संसार अंतपाती फल प्रदान करने वाले साधन हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट साधन माना जाता है वो हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति लेकिन वह भी सर्वोत्कृष्ट जो फल है वो भी इसके अंदर समाया हुआ इसके फल के अंदर इसलिए ये कितनी महान है ऐसी इसकी स्तुति हो जाती है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि पर विद्या प्रकरणे पीछे तत्स्तुत्यर्थम विद्यांतर आश्रय गति अनुकीर्तनम विद्यांतर शब्द से लेना उपासना को विद्या है निर्विशेष ब्रह्मबोध और विद्यांतर है सगुण ब्रह्म विद्या उपासना और उस उपासना आश्रय यानी उपासना विषयक यानी उपासना का फल दिलाने वाली जो गति है उस गति का अनुकीर्तन किसके लिए है तो तत्स्तुत्यर्थम इसमें तत्का है पर परविद्या तो परविद्या की स्तुति के लिए ये उपासना विषयक गति का अनुवाद है अनुकीर्तनम का अर्थ है अनुवाद सगुण ब्रह्म विद्या के फल को प्रदान करने वाले गति का अनुवाद निर्गुण ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है कैसे स्तुति होती है इसे स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत बताया कि जैसे सगुण ब्रह्म विद्या के फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाली जो सुषुमना नाड़ी है उसकी स्तुति के लिए वहाँ पर बताया गया अन्य नाड़ियों को भी शतंचयका हृदय नाड्य तय तयोरे काम तत्व मेती ये पूरा, तो शतम एक हृदय नाड्य इत्यादि श्लोक मंत्र है एक सौ एक हृदय संबंधी नाड़ियों में से एक प्रधानभूता नाड़ी है जो मुर्धा की ओर जाती है और उस प्रधान सुषुमना नाड़ी से मुर्धा के ओर आकर के जो अर्थिरादि मार्ग से ऊपर जाते हैं अमृतत्व को प्राप्त करते हैं एक ये बताया गया तया शब्द से ग्राह्य सुसुमना नाड़ी और बाकी नाड़ियों के विषय में कहा गया विष्वंग अन्य उत्क्रमने भवंती तो विष्वंग अन्य उत्क्रमने भवंती का मतलब बाकी जो सौ नाडियां हैं। उन नाड़ियों से जिनका इस शरीर से निर्गमन होता है निकलते हैं वे वहाँ अमृतत्व को प्राप्त नहीं करते अपितु संसार अंत पाती ही विविध शरीर रूप जो फल है अलग अलग योनि उसकी प्राप्ति में निमित्त बन जाती है तो यहां सगुण ब्रह्म विद्या का प्रकरण है ब्रह्मलोक की प्राप्ति फलक सगुन ब्रह्म विद्या का और वह प्राप्ति जिस नाड़ी से निकलने के बाद होती हैं उस नाड़ी की स्तुति के लिए बाकी नाड़ी की जैसे वहाँ चर्चा है कि वे ब्रह्मलोक से निकृष्ट फल देती हैं और सबसे उत्कृष्ट संसार्तक पाती फल देने वाली यदि कोई नाड़ी है तो सुषुमना नाड़ी है उससे निकले तो ब्रह्मलोक जाता है तो ये सुषुमना नाड़ी की प्रशंसा होती है जैसे ऐसे पर विद्या की स्तुति हो जाती है यहाँ पर तयुर्दमाइन अमृतत्व एति ये कहने से का अर्थ करते हैं टीकाकार थोड़ा अर्थ देखिए कैसे स्तुति हो रही है इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि यथा विद्या संबद्ध तद असंबद्ध नाड्यंतर की तथा पर विद्या स्तुत्यर्थम प्रकरणे अपि अपर विद्या आश्रय गति कीतनम युज्यते गति विना ही पर विद्या निरतिशय फला तं तो अपर विद्या फल गति्यम अंतर्भवती स्तुतिलाभा ये कहते हैं कि जैसे विद्या विद्यासबंधी जो सुषुम नाड़ी हैं उसकी स्तुति हो गई विद्या असम्बंधी अन्य नाड़ियों का संकीर्तन करने से वहाँ पर ऐसे ही पर विद्या की स्तुति के लिए पर विद्या के प्रकरण में अपर विद्या संबंधी जो गति तयोर्धमान अमृतत्व ये गति बताने वाली श्रुति है उसका पाठ उपन्न होता है युज्यते युजत्यान सुसंगत होता है युक्त है युज्यते का अर्थ युक्त है उचित है संगत है गतिम विनापि तो अब कैसे स्तुति हुई पाठ करने से स्तुति निका बता रहा है कि गतिम विनापि ही पर विद्या निरति से फला बिना गति के ही निरति से फल निरति से आनंद रूपी फल वाली यह पर विद्या है तस्तु अपर विद्या फलम गतिसाध्यम अंतर्भवती और इस पर विद्या के फल के अंदर गति साध्य जो फल है ब्रह्मलोक का आनंद वो संसार में सबसे उत्कृष्ट आनंद है वो तो भी समाविष्ट हो जाता है आत्मानंद में तो इस प्रकार वो स्तुति हो जाती है तो निरतिशय फला तंतुअ अपर विद्यालम गति साध्यम अंतर्भवती स्तुतिलाभा तो। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है प्रजापते सभा वेशम प्रपद्य इत्यादि इस ये भी मृत्यु के समय उपासक का परब्रह्म प्राप्ति विषयक संकल्प बताने वाला वाक्य है ऐसा जयमिनी जी ने कहा था अंतिम सूत्र में इसके विषय में सिद्धांत कह रहे हैं कि वह वाक्य प्राप्ति को नहीं बताता अपितु अपर ब्रह्म की ही प्राप्ति विषयक संकल्प है इस अभिप्राय से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यद्यपि उत्तम प्राप्ति संकल्पोपि प्रकृत पर विषय त्याह प्रजापते रीति तो न कार्य प्रतिपत्ति अभिसंधि इस सूत्र की व्याख्या के समय जयमिनी जी ने जो ये कहा कि प्राप्ति संकल्प भी पर ब्रह्म विषयक ही है ये कहना उनका उचित नहीं है तथा इस अभिप्राय से सिद्धांत कह रहे हैं कि प्रजापते हे सभा वेशम प्रपद्ये तो पूर्ववाक्य विच्छेदेन कार्ये भी प्रतिपत्तिसंधि प्रजापते सभा वेशम प्रपद्ये यह वाक्य यद्य आकाशोय नाम नाम निर्वहिता इस वाक्य के अनंतर आया है लेकिन इसे प्रजापते सभा वेशम प्रपद्ये इस वाक्य को आकाश शब्दित पर्रह्म विषयक प्राप्ति संकल्प को बताने वाला मानने की आवश्यकता नहीं है उसे तो वहीं छोड़ना तद ब्रह्म स आत्मा आ, तद अभयम इत्यादि जो है ना, वहीं पर छोड़ना उसे तो और बाद में फिर वहाँ सगुण ब्रह्म विद्या की चर्चा है और सगुण विद्या में फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति का अंतिम में संकल्प बताया गया है प्रजापते सभा वेशम प्रपद्ये इससे इसलिए वहां दो वाक्य करने हैं ये, है। हाँ, ये मंत्र एक होने पर भी यानी वो कंडिका है वो कंडिका है पूरी एक और उसमें जैसे बृहदारणिक उपनिषद में तीसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण में शारीरिक ब्राह्मण में जो छठी कंडिका है तीनू कामय वहां संसारी का प्रकरण समाप्त करके अथ वो कर दिया ना हां। तो एक ही वाक्य में विच्छेद है अलग अलग दो ये है ऐसे यहां पर भी कर सकते हैं एक वाक्य होने पर भी कोई आपत्ति नहीं है भाष्कर भगवान लिख रहा है तो प्रजापते सभां वेशम प्रपद्ये इति तू पूवाक्य विचेद तो पूर्ववाक्य है आकाशो व नाम, नाम रूपयोर निर्वहिता इसे इससे इसे अलग करना है उसका वो अलग समझना पर ब्रह्म विषय को विच्छेदे न प्रतिपत्ति अभिसन्धि न विरुद्य थे और ये कार्य ब्रह्म प्राप्ति विषयक संकल्प को बता रहा है वाक्य ऐसा मान्य से कोई विरोध उपस्थित नहीं होता प्रकरण का विरोध नहीं होता तो इसे समझाने के लिए बताते हैं ये उदाहरण सगुने पी च ब्रह्मणी सर्वा, सर्वात्म संकीर्तन सर्वकर्मा सर्व काम इत्यादिवत अवकल्पते उदा कहा कि मान लिया कि ये कार्य ब्रह्म है वो अलग ये करके वाक्य करके ये कार्य ब्रह्म विषयक प्राप्ति का संकल्प बताने वाला वाक्य है प्रजापते सभा वेशम प्रपद्य लेकिन उसमें सर्वात्मत्व का कथन जो बताया गया है एक लिंग बताया था न उस यशो अहम् भवामी ब्राह्मणा यशो राज्ञा यशो विषा इत्यादि वाक्य हैं जिस ब्रह्म की प्राप्ति का संकल्प है उस ब्रह्म में सर्वात्मत्व को बताने वाला उपासक सर्वात्मा ब्रह्म की प्राप्ति का संकल्प कर रहा है ये प्रजापति सभा प्रपद्ये। इसमें वहां जाकर के प्रजापति की सभा में हम किस ब्रह्म का वो करेंगे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कहा कि ये ब्रह्म की प्राप्ति होगी जो सर्वात्मा है तो यहीं पर चिंतन वैसा कर रहा है वो तो सर्वात्मत्व तो परब्रह्म में उपपन्न होता है गुण न कि कार्य ब्रह्म में वो तो घनता से भिन्न है इसलिए तो गंतव्य बन, बन सकता है तो सर्वात्मा में ये कैसे उत्पन्न सर्वात्म तो कैसे उत्पन्न होगा कार्य ब्रह्म में वो तो आ, ब्रह्मलोक में है सभी प्राणियों की आत्मा नहीं हो सकता ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो ये लिखा हुआ है कि क्या है सगुणे सगुणेपी च ब्रह्मणी सर्वात्म संकीर्तन सर्वकर्मा सर्व इत्यादि इत्यादिवत अवकल्पते तो जो सगुण ब्रह्म है सगुण ब्रह्म है सोपाधिक ब्रह्म सविशेष ब्रह्म और सविशेष ब्रह्म में भी सर्वात्मत्व का कीर्तन अवकल्पते अर्थ है उपपन्न होता है सुसंगत होता है कैसे उपासना के लिए जैसे सर्वकर्मा सर्वकाम काम ये सगुण ब्रह्म में बताया गया गुण है तो सर्वकर्मा यानी एक कर्म शब्द से लेना है ये कार्य सारा का सारा जगत ये सारा जगत जिसका कर्म है कार्य है वो है सर्वकर्मा यानी सर्वकर्मत्व तो एक गुण बताया है और सर्व कामत्व एक गुण बताया है तो ये जो सर्व कामत्व सर्व कर्मत्व गुण जैसे कारण ब्रह्म का है और उसका गुण सगुण यानी सगुन में उपपन्न होता है सगुण का गुण कहा जा रहा है ऐसे ही सर्वात्मत्व भी कहा जा सकता है सर्व कामत्व सर्व आदि के तरह सगुण में ये उपपन्न होता है ये कह रहे हैं इसलिए सार्वात्म गुण को लेकर के ये लिंग बताया था ना ज्ञापक सार्वात्म लिंग वो सार्वात्म लिंग भी उपपन्न हो रहा है सगुण ब्रह्म मानने पर कार्य ब्रह्म में गंतव्य कार्य ब्रह्म है इसे दिखाने के लिए सगुणे च ब्रह्मण सर्वात्मसर्तन सर्वकर्मा सर्वकाम थोड़ी अवकते हैं इसको देखिए प्रजापति सभा सभाष्मुति तत्सघातात्मकवाक्य यशो बाध्य इति तु उपासनाथम अपर ये जो तीन तीन पदात्मिका श्रुति है एक प्रजापति श्रुति है स्वयं वो प्रजापति श्रुति हिरण्यगर्भ को बताती है प्रजापति शब्द का मुख्यार्थ हिरण्य गर्भ होता है पर ब्रह्मणी और सभा शब्द ये भी कार्य को बताता है और वेशम ये भी निर्विशेष ब्रह्म में उपन्न नहीं होता तो ये तीन श्रुतियाँ हैं तीन पदात्मिका जो उस वाक्य में आई है प्रजापते सभाम वेशम प्रपद्य इसमें प्रजापति शब्द सभा शब्द वेशम शब्द ब्रह्म शब्द का अर्थ स ए नाम ब्रह्म गय तीस वाक्य में परब्रह्म करने पर ये शुरुति, इन श्रुतियों का विरोध होगा और वाक्य होता है जो छह प्रमाण है ना श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या उसमें से जयमिनी जी कह रहे हैं कि आकाशो ये नाम नाम रूपये निर्वहिता इससे कहे गए परब्रह्म के प्रकरण में पठी प्रजापते सभां सभा प्रपद्ये वाक्य होने से परब्रह्म प्राप्ति विषय संकल्प माना जायिनी जी कह रहे हैं तो ये अपनी बात रखते समय आधार किस प्रमाण को बना रहे हैं प्रकरण को वो चौथा प्रमाण है छह प्रमाणों में और सिद्धांती अपनी बात रखते समय श्रुति को और वाक्य को प्रमाण के रूप में रख रहे हैं श्रुति हो गए ये तीन पद और वाक्य हैं इन तीन पदों का समूह ये आगे लिखते हैं कि प्रजापति सभा वेशम श्रुति भी और तत्संघातात्मक वाक्य न चो तो तत्संघातात्मक में तत शब्द से इन तीनों पदों को लेना इन तीनों पदात्मक इन तीनों पदों का संघात रूप जो वाक्य है वो है तीसरा प्रमाण और जयमिनी जी ने बताया है कि ये जो छह प्रमाण हैं, उनमें से पूर्व पूर्व बलवान है उत्तरोत्तर दुर्बल है तो प्रकरण प्रमाण चौथा प्रमाण है वह दुर्बल है अपने से पूर्ववर्ती तीनों प्रमाणों से हाँ, हाँ। लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात ये पूरा सूत्र है पूर्व मीमांसा का जयमिनी जी का उसमें ये बताते हैं कि उत्तर, उत्तर प्रमाण दुर्बल है पूर्व पूर्व प्रमाण की अपेक्षा तो जयमिनी जी ने प्रकरण प्रमाण को आधार बनाया है वह प्रकरण प्रमाण दुर्बल है और सिद्धांती दो प्रमाण मान रहे हैं एक सबसे बलवान प्रथम प्रमाण श्रुति और एक तीसरा प्रमाण आपका वाक्य ये दोनों भी प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल है तो प्रबल प्रमाण से प्रकरण प्रमाण बाधित हो जाएगा ये कह रहे हैं कि प्रजापति सभा वेशम श्रुति भी तत्सघातात्मक वाक्य न प्रकरणम बाध्यम प्रकरण का बाध होगा और यशो ये, ये जो लिंग प्रमाण है उस वह भी यदि उन्होंने में रूप लिंग बताया था ना वो वाक्य से भी बलवान तो यदि वो कहेंगे कि सार्वात में लिंग से आपका वाक्य प्रमाण बाधित होगा तो तो कहते हैं लिंग तो हमारे पक्ष में भी उपन्न हो रहा यशो अहम ब्राह्मणा नाम इत्यादि में जो सार्वात में बताया है ये लिंग यह उपासना के लिए कार्य ब्रह्म में भी उपन्न होगा सिद्ध होगा इसलिए लिंग तो उभय पक्षपाती हो गया वो परब्रह्म कहेंगे ब्रह्म शब्द का तब भी वो उपपन्न होता ही है और उपासना के लिए कार्य ब्रह्म में भी उप विशेषण घट जाता है गुण इसलिए लिंग को कोई एक ही अपने पक्ष की स्थापना के लिए अपने ओर नहीं ले सकते है। इस अभिप्राय से वो भाष्य में वो लिखा गया है शब्द बताता सगुणे पी ही सगुणे पी च्रह्मी आप पर सार्वात्म लिंग उत्पन्न होता ही है लेकिन सगुण ब्रह्म में भी यानी कार्य ब्रह्म में भी सार्वात्म उपासना के लिए उपयुक्त है इसलिए ये अहम ब्राह्मणा नाम इत्यादि में सार्वात्म के आधार पर ब्रह्म की गतिपूर्वक प्राप्ति का आग्रह नहीं किया जा सकता ये कहा जा रहा तो यशो अहम इति सार्म उपासनाथ अपर ब्रह्मणी उपयुज्य भाष्य में ये जो सिद्धांत बताया गया पूर्व पक्षी के हेतुओं का एक प्रकार से निराकरण किया गया न ओ मुख्यत्व का भी निराकरण किया गया पूर्व पक्ष के हेतु यही थे ना मुख्यत्व और दर्शन से बताया गया प्रकरण और सारवात्म मिलेंगे इन तीनों का भी निराकरण सिद्धांतियों ने कर दिया उनमें हेतु तो हेत्वाभास बताया गया आभासत्व तो दिखाया गया अब सिद्धांत पक्ष का उपसंहार कर रहे हैं तस्मात तस्मात् तस्मात्षया एव गति श्रुतया इसलिए तयोर तयोर्धमायन अमृतत्व ये ये कहो अर्चिरादि मार्ग को बताओ या स एनान ब्रह्म गमयती इत्यादि में ये सब जो भी श्रुति है वो सब अपर ब्रह्म प्राप्ति विषयक श्रुति हैं परब्रह्म प्राप्ति विषयक नहीं है यह अर्थ है कि तस्मात यानी मुख्यत्वादी हेतुओं की अन्यथा सिद्धि होने से अपर विषया एवं गतिश्रुत तो गतिश्रुतिया अपर विषया है यानी अपर ब्रह्म ही गंतव्य है न कि परब्रह्म स येना ब्रह्म का मैथिस ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म है अब केचित पुनः इत्यादि से इन सूत्रों के विषय में पक्षांतर बताया जा रहा है उसका भी फिर अनुवाद करके निराकरण किया जाएगा